सुभान की जय सब संतन की दो एक सौ तैतालीस के बाद करहीं हार साकंदा साक सुमेरहीं ब्रह्म सचिता नंदा पुण्य हरि हेतु करण तप लागे बारी धार मूल फल त्यागे लाष निरंतर पुरा निरंतर देखीय नयन परम प्रभु सोई अगुनय खंडयन तय नादी चिता ही जिही चितिता परतवादी नेि वेद निरूपा निजानंद निपाधीअनूपा शंभुर च विष्णु भगवा उपजहीं जा सुवंसते ना ऐसे प्रभुसेवक बस आई भगत हे तुलीला हे तुली तनुगाी जौ यह वचन सर्त्रुतिभा तौ हमार पूज्य अभिलाघा ये विदी दे बरस षट सहस बारियार।, बरस बारियार संबत सप्त सहस्र पुनी समीर यार राम श्यामचंद्र की हनुमान की संतन की अब स्मरण करें कि देख रहे थे पिछली बार मनोहर शत्रु ने बहुत दिनों तक राज्य किया वृद्धावस्था आ गई तो अपना राज्य छोड़कर के राजमहल छोड़ करके उन्हें में के गए, और वहां पहले से जो ऋषि मुनि कर रहे थे उन्हीं के पास गए उन्हीं के सत्संग में रहे और वो बानप्रस्थी सन्यासी जीवन वहां जीने लगे अब ये जीवन का उस समय क्या रूप था वहां जाकर के क्या करते थे किस लिए वहां चले गए थे उसका सबका वर्णन यहाँ है एक तो ये बताया कि वहां जाकर के उनका रहना कैसा था माने निर्विषय होकर के रहना बहुत ही सरल और विरक्त भाव से रहते थे खाने पीने में भी और पहनने में भी सप्ताह उन्होंने त्याग कर दिया मिनिमम में उनका जीवन चलने लगा कम से कम में तो उसके परिणाम शरीर भी दुबला हो चला इस प्रकार से वहां रहते रहे, उनके जो है वो वस्त्र आदि जो है वो बिल्कुल कम से कम वस्त्र मुनियों के जैसे वस्त्र को पीन आदि धारण करते हुए रहते और फिर उसके बाद जो है वो उनका यानी बाहरी भौतिक जीवन जो जी है वो तो धीरे धीरे करके संकुचित होता गया उसके समाप्त होता गया और उसके स्थान में आध्यात्मिकता बढ़ती गई विशेष बात जो क्या कर रहे थे वो सत्संग होता था प्राण कथाएं इत्यादि होती थी वो सब सुनते थे पहले से बात करने वाले वो सब प्राणों को जानते थे वेदों परनिषदों को जानते थे तो उन शास्त्रों को सुनाते रहते थे और ये नए नए वहां पहुंचे तो उनको सबको जिनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे नित्य उनका वर्णन होता था चर्चा होती थी रोज ये सुनते थे दूसरी बात ये कि अब दिन भर तो प्राण कथा नहीं होती थी बाकी समय वो फिर करने में भी वो अपना समय जो वो मंत्र जाप करने में भी लगाते थे द्वादश अक्षर अच्छा मंत्र जो है उनको वो वहाँ प्राप्त हुआ और उसका वो नित्य जाप करते थे अब जब करने के साथ में भी बता दिया तरीका जब कैसे करते थे सहित अनुराग माने भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक जब करते थे अब विशेषता जो है ये है अपनी मानसिक और बौद्धिक उसकी तरफ ध्यान देते माने ऐसा नहीं कि वो जब कर रहे हैं तो इतना जब करना है तो हाथ चल रहा है लेकिन उसकी तरफ ना भगवान में प्रीति है न उदय उसकी तरफ ध्यान है वो बस हाथ घुमाए चले जा रहे हो माला घुमाते चले जा रहे हों ऐसे नहीं है बड़े प्रेम के साथ में जप करते थे जब भगवान के साथ प्रेम होगा भगवान में फिर जप करेंगे तो उस जप में जो है वो उत्साह हो, होगा रुचि लगेगी अच्छा लगेगा और नहीं तो वो हो खाना पूरी जैसा लगेगा कि बस पूरा जप करना है तो ये है इस समय जो यहाँ पर जो वर्णन है वो अपने लोगों के लिए विशेष रूप से काम का है ये अपने लोग नित्य नित्य जो है ये इसी प्रकार से जैसे कि आश्रम महाप्रेम शारण्य में होता था उसी प्रकार से नित्य कथा हो कथा कहें कथा सुने और जब भी करें उसके साथ में और भगवान के चरणों में प्रेम विकसित करें जितना ही जब करेंगे जितनी भगवान की चर्चा करेंगे जितना उनके संबंध में जानेंगे उसी अनुपात में भगवान के प्रति प्रेम भी होगा भगवान में प्रेम हो जाएगा तो जगत से जो हमारी आसक्तियां हैं वो मिटेंगी नहीं तो जगत का चिंतन करते रहो दुनिया की बातें सोचते रहो उन्हीं की बातें करते रहो उन्हीं के में व्यस्त रहो तो फिर परमात्मा का प्रेम विकसित नहीं होगा ये बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धांत पक्का सिद्धांत है इसलिए संसार की बातें तो करे नहीं उनमें पड़े ही नहीं कहीं कहीं आजकल भी आश्रमों में जहाँ पर के संत महात्मा अच्छे लोग हो गए तो वो अपने जो अनुयायी लोग बाद में आए तो उनके लिए सब नियम बना गए आश्रमों में देखा कई जगह लिखा लिखा कि यहाँ पर कोई संसारी बात नहीं करेगा बात करे तो केवल परमार्थ की बात करेगा संसार की बातें अपने पूर्व अपने क्या पहले करके आया और वहाँ कैसे रहता रहा और फिर उसकी क्या संसारी समस्याएं तमाम घर की परिवार की राजनीति की उसकी मनाई लिखा हुआ कोई इस प्रकार की बात नहीं करेगा तो ये क्यों बताना पड़ता है इस प्रकार से कि जो लोग नए नए आते हैं वो पुराने अपने संस्कार लेकर के आश्रम में आए, अब वही रखता उनका चल रहा जैसे पहले वो दुनिया भर की बातें चौबीस घंटे करते थे और उसी में रागद्वेष उसी की शिकायत उसी की निंदा स्तुति बस वो ऐसा पक्का उनके बुद्धि में बैठ गया कि अब वो छूटता नहीं लेकिन आश्रम में जाकर के ये तो प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी नहीं बदलता है तो वो आश्रम को दूषित करता है और अपना जीवन व्यर्थ बिता रहा है आश्रम में रहकर के जो उद्देश्य है उसका वो स्वयं पूरा नहीं हो रहा है और वहां अन्य लोगों के लिए भी वातावरण खराब कर रहा है इसलिए जो है वहां पर जो चर्चा हो सब आध्यात्मिक चर्चा है परमार्थ की चर्चा ही हो बस तो ये वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अतिलाग दंपति दोनों ही इस प्रकार करते थे मन व शत्रु का ऐसे नहीं कि मन को तो ठीक है मन वो अपने बिचारे जो आए थे उन्हीं को बड़ा वैराग्य हो गया था तो वे तो अपने भगवान के ध्यान में पूजन में लगे थे लेकिन शत्रुपा को तो आना पड़ा उनके पीछे इसलिए उनको भगवान में कोई प्रेम नहीं था वो अपने जंजाल जाल में संसार के चक्कर में पड़ी हुई थी ऐसा नहीं इसलिए दोनों का नाम गिनाया कि दोनों को ही उसी प्रकार से चाहे स्त्री चाहे पुरुष अब कोई कहे स्त्रियों को स्वभाव अलग पुरुष आया सुना इसे कुछ नहीं मना जब वो आए यहाँ पर इस पर दोनों का उद्देश्य कई है मन का भी उद्देश्य है और शत्रु का भी वही उद्देश्य है और दोनों लोग दो भगवान के भजन में ध्यान में उन्हीं के चिंतन में उसी में लगे रहते थे तो उनके ये ऐसा ये, ये वाक्य देखो बासुदेव पद पंकुर दंपत मना लाग लाग मने पहले नहीं था लेकिन अब ये करते करते करते करते जब करते करते कथा सुनते सुनते अब भगवान के चरणों में उनका मन <Cleaf> भगवान के चरणों में लग गया <cleaf> <cleaf> तो ये यहां पर ये साधना क्षेत्र है ये इसीलिए कोई ये कहे हमारा हमने तो सारी जिंदगी ऐसा कभी किया नहीं इसलिए हमने तो कभी भगवान भजन किया नहीं हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं अब कैसे करेंगे अरे अभी करने के लिए ही ये क्षेत्र है नहीं किया तो नहीं किया लेकिन अब करो बदलो कहने से काम नहीं चलेगा कि मैंने कभी नहीं किया इसलिए अभी नहीं कर सकता <cleaf> अभी बदलना पड़ेगा इसे नहीं किया जिंदगी में सो करो <coughs> कि मैंने अभी तक भगवान की भक्ति नहीं की ज्ञान परमात्मा को प्रार्थना नहीं किया उसे अब इस अवस्था आ गई तब करना ही पड़ेगा तो अब आगे कहते हैं कि अब वो कैसे रहते हैं आगे <coughs> क्या क्या और और उनकी व्यवस्था क्या है वो बताते हैं अधिकांश बात जो इसमें आंतरिक है ये जीवन जो है वो हमारा शारीरिक स्तर कर और सामाजिक जीवन नहीं है उतना जितना कि हमारा आंतरिक जीवन मुख्य रूप से हमारे आंतरिक विकास साधना जितनी सब है वो सब अपनी वासनाओं के परिवर्तित करने की साधना है सम्भगुण छुपे सत्य गुण आवे आत्मा की तरफ बढ़े परमात्मा की तरफ बढ़े बस ये लक्ष्य अब जो पहले हमारा मन शरीर की तरफ से करके जगत की तरफ से शब्द रूप रसगंध की तरफ भागा करता था वो रास्ता खत्म अब विपरीत रास्ता ये है सारी जिंदगी तो यही करते रहे शब्द स्पर्श रूपगंध विषय इन्हीं का सेवन करते रहे इन्ही में भटकते रहे अब कहो तो कि हमें तो सारी जिंदगी ये आदत पड़ी हम तो यही करेंगे तो इसके माने फिर यह जीवन नष्ट हो गया था बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है अब तो ये कि इधर से अबाउट टर्न हो जाओ बिल्कुल पीछे की तरफ घूमो आत्मा की तरफ जाओ परमात्मा की तरफ जाओ इसी का अभ्यास करो अपने अंदर देखो आंतरिक विकास करो इसलिए कहते कर सा फलकंदा पहले ऊपर कह दिया कृष्ण शरीर शरीर उनका दुबला हो रहा था तो क्यों हो रहा था खाना पीना उनका कैसा है कर हार साक फलकंदा बस ऐसे ही जो वो ये जो वहाँ में मिलते थे उस समय साग बने पत्ते वगैरह ये सब फल और जो है ये कंद बने जमीन से निकलने वाली शकर कंद आलू वगैरह इसी प्रकार की वस्तुएं जो वहाँ सहज उपलब्ध हो जाती थी अब इनका नाम इसलिए नहीं गिनाया है कि आप घूम घूम करके ही खा उसमें लिखा हुआ इसलिए ये <coughs> कि ये सहज रूप से वहां उपलब्ध थी इनके लिए कहीं बहुत पैसे की खर्च करना या उनके लिए उत्पादन करने के लिए हल चलाना और बैल रखना और उनके उसके लिए पीछे पड़ना ये सब कुछ है। ये तो प्रकृति से सहज रूप में जो उपलब्ध हो जाती है, उनको सुख खाते थे इसके माने जो व्यक्ति को इस आजकल के समय में भी जो व्यक्ति को सहज रूप से खाने पीने को मिल जाए उसमें उससे संतुष्ट रहे उसमें मीलमेख निकाले दोष निकाले उसमें अन्य जगह है इस प्रकार के मनुष्म में मन ने अपने जहां लिखा है वहां पर उसको देखें तो उन्होंने ये भी लिखा है कि तो देखो बानाप्रस्त की सन्यासी व्यक्ति को जो कुछ भी सहज रूप में बन में मिल जाए अथवा भिक्षा के द्वारा मिल जाए उसको खाए और उसमें दोष न बताए जैसा है उसे संतुष्ट उसमें यह न बोले कि मुझे ये नहीं मिला मुझे वो वु नहीं मिला मैं ये खाता हूं मैं तो सारी जीवें यही खाता रहा मैं तो यही खाऊंगा ये सब उसका धर्म नहीं है यही उसको जो है उसको सबको भूल जाना चाहिए उसके स्थान में यह है कि अब जो मिलता है बस उसी को समझे कि भगवान की इच्छा से प्रारब्ध हमारा जितना है उसके हिसाब से हमारा मिलता है और जो मिलता है उसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए कहीं कहीं जो मिलता है कहीं भिक्षा मान मिल गई तो उसका तिरस्कार भी नहीं कर अरे हटा दू क्या आपने दे दिया है डायरेक्टली खाने की चीज है ऐसे करके उनको नहीं बोलिए या कहीं एक दिन भिक्षा मांगने गया तो एक दिन उसे मिठाई नहीं मिली फिर तो दोबारा जो है कहीं उसे शाविली दोबारा गया तो मिठाई मिली डल्ले मिठाई अपनी कल तुमने क्यों नहीं दी ऐसे करके ये बातें सब करना जो है ये है कि इसका बानप्रस्ती का धर्म नहीं है ये इसलिए बता रहे हैं। इसके माने उसे ज्ञान नहीं है पहले जब तक व्यक्ति को बानप्रस्थ धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आचरण क्या करेगा कोई तो आचरण पहले थोड़ा करेंगे बिना ज्ञान कहेंगे पहले माना होना चाहिए कैसे रहना है उसको पहले समझे स्वीकार करे और तब फिर उसके जीवन में आएगा उस स्वीकार करेगा हमारा भी यही घर बनता है तो इसलिए कहते हैं कर हार साग फलकंदा और सुमेर ब्रह्म सच्चिदानंदा इसके माने खाना पीना तो साधारण था उसका कोई महत्व तो नहीं सुम थी रैली आता है और उसको जो है लेकिन कार्य यह सुमेर ब्रह्म सचिदानंदा सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है उसी का निरंतर स्मरण करने में है अब ये स्मरण करने के जनरल बात जो है इस प्रकार से बता दी कि देखो सब परमात्मा का ही स्मरण करते करना चाहिए यही मुख्य कार्य उसका ही है। संसार का स्मरण न करे संसार के चिंतन में करे उसकी बात न करे उसको रिप्लेस करे उसके स्थान में दो बातें एक परमात्मा और फिर माया के द्वारा रचित हुआ नाम रूपात्मक जगत अपने व्यक्तित्व तो में भी दो भाग इसी प्रकार थे एक शरीर पांच पांचभौतिक शरीर है अपचिकट पंच महाभूतों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है ये सब भौतिक पक्ष है अपना और इसी में ज्ञात जो चैतन्य है वो निर्विकार सिद्ध चैतन्य आत्मा परमात्मा का है तो अब इनमें से यदि हम शरीर को महत्व देते रहेंगे तो आत्मा को हम तिरस्कार हो जाएगा आत्मा का इसलिए आत्मा का परमात्मा का चिंतन करें और जगत का और शरीर का इनका तिरस्कार करें इनको महत्व अब बस शरीर का उपयोग इतना मात्र है कि शरीर चलता रहेगा तो हमारे परमात्मा का चिंतन होता रहेगा बस इतने मात्र के लिए शरीर को बनाया नहीं तो चुका शरीर बिल्कुल बेकार है तो इसको खाना जाने की भी क्या जरूरत तो क्या तो ये जरूरत इसलिए है जिससे कि शरीर चलता रहेगा तो भगवान ये कागभषण के प्रसंग में आ गया ये बात आज वहां पर आई है उनसे पूछा कागभूषण से भाई आपको ये कौ के शरीर प्राप्त हो गया और इच्छा मरण आपकी है तो आप क्यों कैसे शरीर हार अरे कहा इसलिए धारण करिए शरीर रहता है तो भगवान का भजन होता रहता है ध्यान होता रहता है कथा चलती रहती है ये सब शरीर तो करते रहते हैं इसलिए शरीर को धारण किया चलाए लेकिन शरीर चलाए रखने मात्र की एक बात दूसरी है और शरीर शरीर को ही सब समझ करके उसी की सेवा करते रहना और उसी के सारे हर प्रकार से और कुछ काम ही न करना जितना सारा ध्यान है हंड्रेड शरीर ही में रहना ये दूसरी बात ऐसे शरीर बनाओ साधन साध्य नहीं शरीर है साधन और साध्य है परमात्मा आत्मा सात उसे करना ये ध्यान रखो। नहीं तो प्रवृत्ति व्यक्ति की ये होती है अपने पूर्व अभ्यास के अनुसार और तो जिस समाज में व्यक्ति रहता है उस समाज में आसपास देख करके उसके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि सबसे अच्छा जीवन ये है कि उस शरीर से कुछ करो धरो नहीं खूब बढ़िया बढ़िया खाओ और शरीर चुनाते रहो सोते रहो आराम करते रहो पड़े रहो और लूज चौकस करते रहो फिर से व्यक्ति की बातें करके समय व्यतीत करते रहो और बढ़िया बढ़िया खाओ पढ़े। रहो तो सुधार की शिक्षा तो यही है लेकिन ये जीवन नहीं ये तो विनाश का लक्षण ही है व्यक्ति अपने आप विनाश कर रहा अपना व्यक्ति अपनी समस्याओं से दुखों से क्लेशों से पुनर्जन से छूट नहीं सकता इस प्रकार के व्यवहार जीवन जीने से इसलिए कहते हैं व्यक्ति को निरंतर परमात्मा का कर चिंतन करना चाहिए परमात्मा का कर चिंतन करने के कितना करना चाहिए अब उस समय आ चुका पंचदशी वगैरह में सुन चुके बहुत ज्यादा देखा कि इतना चिंतन करना चाहिए कि व्यक्ति के संसार ही बदल जाए जो उसके मन में कारण शरीर में जो वासनाएं हैं जो लोक वासनाएं है होती हैं संस्कार की उनकी धन संपत्ति सुख आदर सत्कार मान सम्मान प्रसन्नता ये सब बिल्कुल दस्त हो जाए समाप्त हो जाए उनके स्थान में एक परमात्मा ही बात करने लगे। ब्रह्म वासना हो शब्द वासना शब्द प्रयोग किया पंचदशी में ब्रह्म के साथ ब्रह्म वासना होनी चाहिए ब्रह्म वासना माने एक सर्वत्र ब्रह्म ही है, परमात्मा ही वही अपना स्वरूप है वही सर्वत्र है वही सब है उसके अतिरिक्त कई कुछ नहीं है बाकी सब प्रोकट प्रकट मित्त आदत है किसी काम का कुछ नहीं है उससे हमारा कई प्रयोजन है नहीं। इस प्रकार की दृढ़ धारणा संस्कार बन जा रहा <kuh> बाकी स्वप्न की समान मिथ्या है मृदमरिजिका के समान मिथ्या है कोई वो उदाहरण ले लेकिन बाकी सब मिथ्या परमात्मा ही सत्य वही दिखाई देना चित्र तो ये इसलिए ही कहते हैं कि सुने रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा, अपने संस्कार बदल रहे बार बार जैसे जैसे उसका स्मरण करते हैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं उसी में लगे रहते हैं अब ब्रह्म इसके स्मरण करने के लिए अनेक तरीके हैं ब्रह्म के स्मरण करने के जैसे कथा सुनते हैं तो भी परमात्मा का स्मरण होता है नाम जब करते हैं तो भी परमात्मा का स्मरण करता है ध्यान करने बैठते हैं तो भी परमात्मा का स्मरण होता है अपनी मानस पूजा भगवान की करते हैं तो भी उन्हीं का स्मरण होता है भगवान का और इसके अलावा फिर और बहुत से तरीके लोगों ने निकाले अपने विभिन्न प्रकार के जो है अपने अपने क्षेत्र जिसकी जैसी ऐसी प्रवृति हो जैसी ऐसी योग्यता क्षमता हो कोई भगवान के भजन गा रहा संगीतज्ञ है तो भगवान के भजन गाने का अभ्यास कर रहा है तो उसके संस्कार भजन के साथ साथ अपने बदल रहे तो ये अपने जो है वो परमात्मा का चिंतन करने के लिए कोई तो और रास्ता उसने निकाल लिया है कहीं जैसे तुलसीदास ने रास्ता निकाल लिया कि लिखते रहो सुबह से शाम तक लिखते ही रहो जितनी ताकत हो अपने में बैठ सको विचार कर सको तो तुलसीदास ने इतना साहित्य इकट्ठा कर दिया रामचेत मानक इतना बड़ा लिख दिया अभिनय पत्रिका कर्ता बलि दोहाबली और बरबे रामन शप रामन फलाना लिखा इतना सबकी रचना करते रहे क्या करते रहे सारा, सारा रोज रोज कुछ न कुछ कुछ न कुछ चिंता अब एक छंद लिखना है तो उसके लिए अब उनको जब तक तो उस भाव में भावित होकर के साफ सरस्वती का आह्वान करो भगवान का ध्यान करो स्मरण करो तब इस प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो जिस प्रकार रचना हो जाए तो सुंदर रचना हो जाए कि अमर साहित्य हो जाए अब ऐसा करने के लिए व्यक्ति को कितनी गहराई में उसके जाए जा, जाकर के उसमें डूबना पड़ेगा तब इस प्रकार की होगी और जब तक वो लिखता रहेगा तब तक ब्रह्म सच्चिदानंद का चिंतन होता ही रहेगा इससे ज्यादा अच्छा चिंतन क्या हो सकता है तो लेकिन हर किसी व्यक्ति को तो ये साधन नहीं कर सकता तुलसीदास तो ये करे करे शंकराचार्य जी की तरह से करे कि वो लिखते ही रहे लिखते ही रहे इस प्रकार का करता रहे लेकिन हर व्यक्ति को कोई न कोई एक मीडियम ढूंढना पड़ता है कि किस प्रकार से हमारा भगवान का चिंतन होता ही रहे उसी में एक ये है कि भाई भगवान की रोज चर्चा करो सत्संग करो जगह जगह बैठो भगवान का शिक्षा सुनाओ उनको करो इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो और किसी का ये नहीं कि हम अपने अपना प्रचार कर रहे हैं ये नहीं कि हम किसी लोगों का कल्याण कर रहे हैं बस इसलिए ये कि बोलते रहेंगे इन्हीं की चर्चा करते रहेंगे तो चित्त में इनके संस्कार बनते रहेंगे अपना सुधार होता रहे गुरुदेव ने बार बार पत्र लिख करके जो तमाम उनके ब्रह्मचारी शिष्य होते रहे उनको होते रहे सबको तो, यह पत्थर लिख करके देखते रहे कि देखो ये तुम न समझना कि तुम लोग का बड़ा संस्कार का तुम बड़ा लाभ कर रहे हो ये म समझना कि तुम लोगों का बदल दोगे तुम और बढ़िया लोगों को तुम बना दोगे ये मत समझना तुम ये समझना तुम जो कुछ कार्य कर रहे हो तुम तो अपने आत्मोद्वार के लिए कर रहे हो तुम्हारे जो कुछ प्रवचन है उनसे तुम्हारी संस्कार बदलेंगे अपने आप को तो बनाओ बस उसके साथ में अगर किसी दूसरे का लाभ हो जाता है तो वो बाई प्रोडक्ट है माने हो गई हो गई नहीं हो गई नहीं होगी कोई सुनता तो सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता किसी का लाभ हो जाता हो जाता नहीं हो जाता नहीं हो जाता है लेकिन जब बोलते रहोगे अपने आप तो अपने संस्कार तो बनेंगे अपना लाभ तो होगा ही होगा इसलिए अपना सुधार करते रहते तो ये अनेक प्रकार से सुमण्रम सचिदानंदा के कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा और इस अवस्था में ग्रस्त जीवन के बाद जो बाना प्रति संन्यासी जीवन है यही मुख्य जीवन का उद्देश्य भी है और उसका तरीका जीवन जीने का यही है अगर ये व्यक्त नहीं करता तो इसके माने वो अपने भारतीय संस्कृति के या धर्म को मानते ही नहीं कोई व्यक्ति समझे हम तो सारे जीवन ग्रस्त ही हैं तो मरते दंतक अस्सी वर्ष हो जाए तो ग्रस्त ही रहेंगे और व्यस्त रहेंगे कि माने बच्चों को खिलाते ही रहेंगे उन्हीं की सेवा करते रहेंगे यही हमारा ग्रस्त धर्म है धर में। तो इसके माने वो बुद्धि नष्ट हो गए उन्हें पता नहीं है कि ये अपने जीवन का लक्ष्य क्या है कैसे रहना चाहिए बोलो इसलिए सब इसमें शास्त्र में दिखा शास्त्र को देखें तो पता चलता है कि वास्तव हमें जीवन कैसे जीना चाहिए जीवन का रूप क्या है तो ये कहते हैं स्वमर ब्रह्म सचिता नंदा हरि हेतु करण तपलागे एक बात और भी है कि यद्यपि जैसे लोग बाग अपने ग्रस्त जीवन छोड़ के आश्रम में पहुंचे दाना प्रस्ती बने तो उसमें सब लोग एक समान नहीं होते कुछ लोग तो स्तर विभिन्न प्रकार के स्तर उनके होंगे उसमें तो जो जिनमें ज्यादा भौतिकता लेकर के आए होंगे वे अन्य लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करते वो हैं वह समझते कि हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए उनसे कहेंगे अरे देखो आज खीर बनी और तुम्हें नहीं मिली तो दूसरा का गच्छा हमें नहीं मिली हाँ तुम्हें नहीं मिली खा गए लोग बस एक एक खाऊ यहां बैठे हुए हैं तुम्हारा ध्यान ही नहीं दिया गया अब वो इस प्रकार से बोलेंगे तो भड़काने वाली बात होगी वो भी समझेगा खीर बहुत अच्छी चीज कोई है और हमको नहीं मिली इसके मारे हमारे साथ अन्याय हो गया अत्याचार हो गया झगड़ा तैयार क्यों मुझे खीर मिली ये इस प्रकार का व्यवहार जो है ये निंदनीय कार्य है तुच्छ कार्य जो लोग इस प्रकार के बोलने वाले हैं वो भी मूर्ख हैं और जो लोग इसके भड़काने वाले आते हैं वो मूर्ख हैं ये तरीके नहीं जीवन का है हाँ घरों में अपने जहां की करते रहे हो तो बहुत अच्छी बात रही हो अच्छा माना जाता हो वहां पर चतुराई भी समझी जाती हो तो वो बात दूसरा क्षेत्र है वहां वो हो सकता है लेकिन धानप्रस्थी होकर के इस प्रकार से संन्यास में इस प्रकार से नहीं हो यहां तक तो व्यक्ति को अपने ओर से अधिक से अधिक करना चाहिए अपनी ओर से त्याग करना चाहिए मन में इच्छाएं बनी रही कि मुझे इतना और मिल जाए मुझे और ये मिल जाए मुझे और ये मिल जाए अभी कब मिल रहा है और मिल जाए तो इसके माने फिर ब्रह्म परमात्मा गया इसलिए सुम नहीं ब्रह्म सच्चिता नंदा और हरि हेतु कर्ण तप लागे अब देखो हेतु करके फिर बता हैं देखो, देखो सब सब जीवन किस लिए जी रहे हैं तपस्या अच्छा किस लिए कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं केंद्र बिंदु जो जी जी जीवन का परमात्मा है जैसे कि भौतिक जीवन में लोगों को विशेष उनका केंद्र बिंदु होता है उसी के लिए परिवार उसी के लिए धन उसी के लिए संपत्ति उसी के लिए सारी बात क्यों ये विशेष सुख प्राप्त होते ज्यादा ज्यादा प्राप्त हो जाए ऐसे यहां पर अब क्या है अब केंद्र बिंदु क्या है लक्ष्य क्या है एक परमात्मा है वो प्राप्त बाकी सब जो है विषय विषय कुछ कीमत नहीं रहेगी उनकी सब बेकार हो जाएगा इसलिए अपनी कुर्हर हेतु करण तपलागे बारी आधार मूल फल त्यागे अब कहते बारी पानी के आधार पर रहने लगे और मूल फल त्यागे पहले कहा तो सात फल कंदा खाये कैसे उनको छोड़ दिया पानी के ऊपर आधार पर रह गए अब ये कहकर के ये बताने का तरीका ये लोगों को लगे असंभव आते हैं तो असंभव नहीं शास्त्र के कहने का तरीका ये अपनी शैली है पौराणिक शैली अपनी शास्त्रीय शैली इस प्रकार से है कि व्यक्ति पहले जो पिष्य से प्राप्त हो रहा था उसका भी धीरे धीरे त्याग करता जा रहा अगर शारीरिक त्याग नहीं करता तो मानसिक त्याग तो करता ही जा रहा मन में पहले ये लगता था कि अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे रहेंगे लोगों के सबसे पहली समस्या जो आती है यही आती है अगर हम घर से निकलने आए और बाना हो जाएंगे तो खाएंगे क्या खाने को कहा मिले बस बुद्धि कहां अटकी खाने के ऊपर अटकी लेकिन बाद में चल करके जब व्यक्ति को मालूम हो कि खाना कोई समस्या नहीं है ये तो व्यक्ति को लगता है कि खाएंगे क्या घर से निकल करके चल करके देखो कितने लोग रह रहे हैं जीवन जी रहे हैं खाना सबको मिलता लेकिन खाने की तरफ जो ये उसके ऊपर आश्रय है हमारा बुद्धि का कि खाना मिलेगा नहीं तो कैसे रहेंगे उस आश्रय को छोड़ दिया बस खाना मिले न मिले कोई परवाह नहीं मिलता वो उसके जीवन चलता ही फिर क्रम क्रम से, तो से, से इस प्रकार से स्थूल को छोड़ करके सूक्ष्म के ऊपर आश्रित होते आते हैं तो ये जितने कि कंदमूल फल स्थूल वस्तुएं हैं जल से ज्यादा सूक्ष्म है जल से ज्यादा सूक्ष्म वायु है ये क्रम क्रम से इस प्रकार से बताते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेते जाते हैं कि उनकी तरफ बढ़ते जाते हैं इस प्रकार से भी वेदांत की दृष्टि देखें तो उनका जहां उन्होंने साग फल कंदा की तरफ से उनका ध्यान हट गया इसके माने उनका देहाभिमान छूट ये सूचना यहां की है कितना सा साधना करते करते कि मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मैं शरीर हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं इस प्रकार के जो अभिमान जो था का वो छूट गया देहाशक्ति छूट गये शास्त्रों में जैसे कहा जाता है कि कोई सांप जैसे केसिल छोड़ देता है। इस प्रकार से साधक व्यक्ति साधना करते करते शरीर आशक्ति को केशिल के कर देता अलग हो गया शरीर से अपने आप देखता है कि शरीर में ही नहीं शरीर से कोई संबंध नहीं <स din flavors> शरीर पांच पांचभौतिक शरीर है बस इसके अतिरिक्त तो कुछ तो नहीं महाभूतों का बना हुआ ये शरीर हारमानस मज्जा का है इसके अतिरिक्त इस शरीर में न कहीं ब्राह्मणत्व तो है न इस शरीर में कहीं मानप्रस्त तो है न इस शरीर में कहीं स्त्रित्व तो है न कहीं इस शरीर में पुरुषत्व है न इस शरीर में कोई और किसी प्रकार की कोई विशेषता है इतनी तो है कि पांचभौतिक तो उससे ज्यादा कुछ सब बिगड़ करके पंच पंचमहाूति हो जाना इसके लिए तब कहा कि वो जो हो अन्न कल्पन छूट गए और जल के आधार पर रहने लगे तब कहते हैं उरे अभिलाष निरंतर होई और देखिए नयन परम प्रभु सोई अब बस मन में बराबर इस प्रकार के रहता अभिलाषा यही रहती है निरंतर कि देखिए नयन परम प्रभु सोई वो परम प्रभु परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उसको हम अपने आंखों से देखने उसके दर्शन करता है अब बार बार हर चौपाई में बार बार यही दिखाते हैं कि देखो को उनका ध्यान केंद्रित किधर के है और कैसे ये ध्यान केंद्रित किया जाता है और यही उसका उद्देश्य भी है जीवन का के समय जो है जो सिर्फ जीवन है वो तो परमात्मा के चिंतन में व्यतीत हो इसलिए देखिए नये परम प्रभु सो बराबर हर हाँ समय बराबर ये लगता क्या करें कैसे रहें कैसे भगवान का चिंतन करें उस परमात्मा का स्मरण होता था परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो परमात्मा तक पहुंच जाए नेति नेति यही वेद अनुरूपा अब जो यहाँ परमात्मा का विवरण करते हैं एक तो पहले बताया कि सुमेरे ब्रम्ह सच्चिता आनंदा वही ब्रह्म परमात्मा परमात्मा कैसा है सब स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा परमात्मा के स्वरूप लक्षण जब परमात्मा का नाम देते हैं, तो पहली बात तो यही ध्यान रखनी चाहिए की परमात्मा अपनी सत्ता से विद्यमान आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक चेतन स्वरूप है और आनंद है। ये परमात्मा के अपने लक्षण है इसको बराबर स्मरण रखते हैं परमात्मा के स्मरण करने के माने क्या स्मरण करता है यही स्मरण करेगी आनंद स्वरूप परमात्मा ही कर जैसे संसारी लोग स्मरण करते हैं विषयों का क्यों कि विषय सुखदायी हैं उनका चिंतन करते हैं इसलिए अब ये चिंतन क्या करते हैं ये चिंतन ये करते हैं कि परमात्मा ही आनंद सिंधु है आनंद एकमात्र परमात्मा में है जगत में विषयों में कहीं आनंद नहीं है इस प्रकार के उदर की तरफ सटा करके चित्र को परमात्मा में लगाते हैं परमात्मा ई सद वस्तु है परमात्मा ई सद वस्तु के माने विषय इत्यादि जितने सुख सुखभोग इत्यादि शरीर आदि हैं ये सब मिथ्या है <स्थाँग> वो अपने आप इंप्लाइड है अगर परमात्मा सत है तो बाकी क्या है बाकी भी सत है तो फिर परमात्मा भी सत्य कहने का जरूरत कहने सभी सत है बस परमात्मा है इसके माने नाम रूपात्मक जगत ये इस सत्य इसका है आभा मात्र प्रतीति मात्र इसलिए उसकी तरफ परमात्मा का ध्यान करते हैं ये और अगुण अखंड अनंत अनादि ये सब उसके लक्षण है परमात्मा सत्स्वरूप है तो वो निर्गुण परमात्मा है निर्गुण अगुण के माने निर्गुण के माने ये सब सत्य तो समस्या तो तो उसमें नहीं है इनसे रही देता गुण के माने गुणातीत परमात्मा पर ये परमात्मा के स्मरण करें तो ये भी करें कि तीन गुण है तीन गुणों के कारण जो नाम रूपात्मक जगत का विस्तार है वो परमात्मा इनसे रही थे वो सब उसमें कहीं कही नाम न कहीं उसमें रूप न कहीं आकार न विकार ये सब एक समान परमात्मा है अगुण और अखंड इसीलिए ये सब सत्य होने के लक्षण है परमात्मा को सचित आनंद तीन प्रकार का बोल दिया तो सत्सुरुप जो परमात्मा है वो सत परमात्मा इसीलिए है क्योंकि वो अखंड है परमात्मा सत इसीलिए है क्योंकि वह निर्गुण है परमात्मा सत इसीलिए है क्योंकि वो अरूप है इसलिए परमात्मा क्यों है क्योंकि वो अनंत है परमात्मा अनादि है निर्विकार है इसलिए सत है ये सत्य ही प्रकारांतर लक्षण है सत कह दो तो संक्षेप में सब बातें आ गई सत वस्तु वही होगी जो अनादि अनंत हो जो अपनी सत्ता से स्वयं विद्यमान हो जिसका कभी आदि न हो, वही वस्तु होगी, <coughs> जिस वस्तु का कभी अंत न हो नष्ट न हो कभी सत, <coughs> अव्यय हो निर्विकार हो वही वस्तु होगी। तो सब परमात्मा के सत्यत्व के ही सब लक्षण हैं। इन सब का बराबर वो ध्यान करते थे ये सब इसलिए बोल रहे हैं की वो भगवान का ध्यान इसी प्रकार से करते थे कि परमात्मा सतस्वरूप है और उसके ये ये लक्षण है की वो आकाश तरह सर्वत्र विद्यमान है अनाद अनंत है अपनी सत्ता से विद्यमान है अखंड एकरस है कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है निर्विकार है जैसा कुछ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता घटावड़ी नहीं होती उसमें वृद्धावस्था मृत इत्याग जैसे कोई लक्षण उस परमात्मा में नहीं है संसार की वस्तुएं जैसे बिगड़ती हैं पुरानी होती है नष्ट होती हैं ऐसा परमात्मा में कोई विकार नहीं है कोई उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ऐसे करके उस परमात्मा का चिंतन करते रहते थे और जै चिंता ही परमार्थवादी कि देखो जो परमार्थवादी जिस परमात्मा का चिंतन करते हैं वही वो बोल करते थे कि मैंने ऐसे ही सूचित किया कि वो जैसे चिंतन करते थे तो समस्त परमार्थवादी ऐसा ही करते आए हैं और परमार्थवादियों को यही चिंतन करना चाहिए अगर कोई परमार्थवादी है तो उसका भी यही जीवन का तरीका यही हो कि परमात्मा का ही चिंतन करे निरंतर उसी परमात्मा में रहे संसारी व्यक्तियों के क्या होता है जब संसार के विषयों की बात करो तो तो बड़ा उत्साह आ जाता है और बड़ी आंखें कान खोल करके खूब सुनते हैं खूब ध्यान देते हैं उसके ऊपर और खूब हा, हा हा भी खूब करते हैं उसके साथ में हु? लेकिन परमात्मा की बात करने लगो तो उदास हो गए बेकार को सांस गए यह लक्षण किस बात का है यह संसारी प्रवृत्ति का लक्षण है कि जिसमें भौतिक वादि जिनकी चित्त में चढ़ी हुई है वासनाएं संसारी वासनाएं हैं। अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करो क्या महाभारत आपके क्या कहने आप तो बड़े पुरुषार्थी आपने बड़ा चमत्कार किया आपने बड़ा काम किया तो दुख वाक्य खुल करके सुनेंगे और परमात्मा की प्रशंसा कर भगवान सर्वत्र व्याप्त है आनंद सिंधु है अखंडी ग्रत है बेकार अपने से क्या तो मतलब इससे होगा परमात्मा फिर उसमें ये ध्यान नहीं जाएगा कि ये जिसकी जो आप प्रशंसा कर रहे हैं यही हमारी असली प्रशंसा है अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें आप बड़े तगड़े हो बड़ी ताकत आप में है बड़ा काम कर सकते हो तो ये प्रशंसा किसकी है शरीर की प्रशंसा तो क्या शरीर ही प्रमो तो जो समझे कि मैं शरीर हूँ समझे मेरी प्रशंसा बहुत अच्छी हो रही लेकिन जब ये कहने लगे कि देखो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है अनंत चैतन्य है सबके हृदय में बास करने वाला है सर भूतात्तात्मा है इस प्रकार के वो परमात्मा है वो बड़ा उदार है बड़ा कृपालु है बड़ा दयालु वो समझता वो अपना स्वरूप है ही नहीं वो तो अपने आप को माने वो शरीर इसलिए परमात्मा से उदासी लेकिन जो लोग जानते हैं वो परमात्मा ही अपना स्वरूप है और जहां परमात्मा की प्रशंसा होने लगी तो समझा दे सब लोग मेरी प्रशंसा कर और जहां शरीर की प्रशंसा करने लगे या निंदा उसकी करने लगे उदासीन होगा शरीर है ही क्या हमारा इससे हमारा मतलब ही क्या है इसमें इनकी चाहे ये प्रशंसा करें तो बेकार है निंदा करें तो बेकार है उससे हमारा संबंध ही इस प्रकार से ये देखे कहते हैं अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतन परमार्थवादी परमार्थ दूसरा मतलब परमार्थवादी कहके दिखाते हैं कि एक जीवन का दृष्टिकोण और जीवन जीने का विधान एक दूसरा प्रकार है जैसे एक भौतिकवादी जैसे तो उसका उल्टा परमात्मादी बिक्री जो जो लक्षण भौतिकवादी के हैं उसके स्थान पर वही लक्षण उलट करके परमात्मा के विषय में हो जाए परमात्मादी हो जाए। जैसे जो जैसे लक्षण के मैं शरीर हूं तो ये भौतिकवादी लक्षण हो मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा परमात्मा हूं अब ये परमात्मादी हो गया कदम तो इस प्रकार से कहते हैं जिस चिंत ही परमार्थवादी नेत ने वेद निरूपा और कहते हैं कि वेद जो है उस उस यहाँ भी कहा उत्तर उत्तरकांड में भी आता है तो तुलसीदास जी बार बार नेत नीति करके कहते कहते रहते हैं याद दिलाते हैं बृहधारण उपनिषद की यागवल्त के वचन है वो तो उन्होंने कहा कि देखो परमात्मा को जानना है तो सबका निषेध करो स्थूल का निषेध करो सूक्ष्म का निषेध करो पर का निषेध करो अपने का निषेध करो मैं तुम सबका निषेध करो जग चेतन का निषेध करो सब का निषेध करने के बाद में जिसका निषेध कर ही नहीं सकते वहां पर पहुंचा जो निषेध के परे बस उसी का नाम परमात्मा है माने जिसके निषेध की कल्पना भी नहीं हो सकती कल्पना के द्वारा निषेध करना चाहो तो भी जिसका निषेध न हो ऐसा एक तत्व है कल्पना के द्वारा कल्पना से निषेध कर सकते हो ये कह सकते हो कि सूर्य नहीं है ये तो कल्पना हो सकती है कि सबका अंधकार पड़ा हुआ है सूर्य नाम की कोई बस वो नहीं तो कल्पना कर लेना इस प्रकार की कौन मुश्किल बात आगे भविष्य में समझने की एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सूर्य जैसे और प्रकाश ठंडे हो जाते हैं सूर्य भी ठंडा हो जाए प्रकाश खत्म हो जाए अंधेरा हो जाए हाँ, तो अब क्या हुआ सूर्य का निषेध हो गया लेकिन सूर्य का निषेध करने वाला क्या चैतन्य का भी निषेध हो गया वो तो विद्यमान है शरीर का निषेध करो प्राण का निषेध करो मन बुद्धि का निषेध करो सब का निषेध करो वृत्तियों का भी निषेध करो लेकिन सबका निषेध करने वाला चैतन्य तो विद्यमान है बिना चेतना के रहे निषेध कौन करेगा इसलिए कहते हैं नैति नेति कह रूपा कहते हैं कि बस इस प्रकार से परमात्मा तक अगर जाना है तो यह सीधा सा रास्ता है निषेधात्मक वृत्ति जब निषेध करते करते जब निषेध जिसका कि न करते वो निषेध मने निगेट करना जिसको कि मना कर देना अपनी मन बुद्धि से कि यह है ही नहीं जैसे लोग बाग वैसे प्रकार बोलते हैं परमात्मा है ही नहीं अगर परमात्मा नहीं है तो परमात्मा का निषेध करने वाला तो है वो निषेध करने वाला कौन है कहता तो मैं हूं निषेध करने वाला ये मैं क्या है जिसका कि तुम निषेध करने वाला है ये तुम्हारा मन चैतन्य है चेतन है कि जड़ है कहना पड़ेगा चेतन है और यही चेतना परमात्मा के लक्षण कोई दूसरा परमात्मा थोड़ा है <स्था> इस प्रकार से व्यक्ति परमात्मा को देखे तो परमात्मा कहीं छिपा परमात्मा नहीं है अज्ञात नहीं है ऐसा भी नहीं कि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिए बता दिया नेत नेति, -नेति जय वे निरूपा और निजानंद निरूपाद निरूपा वो परमात्मा निजानंद वही अपना निजानंद माने, वही अपना स्वरूप है और वही अपना आनंदमय स्वरूप ये भी बता दिया कि परमात्मा जो वो अपने ही आनंद में स्थित है स्वयं वो परमात्मा भी अपना ही स्वरूप है वो अपना ही आनंद है इस प्रकार से और निरुपाधि उसके साथ में कोई उपाधि नहीं शरीर, सर प्राण बुद्ध की उपाधियां ये सब अविद्या इत्यादि की उपाधियां उसके ऊपर जो आरोपित हैं, सो उपाधियां मिथ्याए परमात्मा पे कोई उपाधि नहीं लगती ये बुद्धि में ही समझ में आता है कि सब उपाधियां है इसलिए उपाधियों का भी निषेध परमात्मा निरुपाधिक तत्व निरुपाधि अनुपाध और वो अनुपम है अनुपमन है वैसी कोई वस्तु नहीं एक परमात्मा ही जैसा है तैसा ही है बताओ कि जो परमात्मा सच्चेदान स्वरूप परमात्मा ऐसा और क्या है करो तो से तुलना उसकी कि वो परमात्मा ऐसा और है तो परमात्मा जैसा और कोई है ही नहीं जिससे उसकी समानता बताई है अनुपम कोई उपमा नहीं जगत में तो इस प्रकार से हो सकता है कि जगत की वस्तुओं में एक वस्तु की तुलना करो दूसरी बताओ ये वस्तु ऐसी है उसके कोई बहुत बड़ी वस्तु बताओ अरे साहब बहुत बहुत भाई बहुत भाई कितना भारी अरे पहाड़ की तरफ आप पहाड़ की तरह उपमा दे तो कहीं उसको बता दो <coughs> तो ये हो सकता है लेकिन परमात्मा जिस प्रकार से नहीं <coughs> उसकी कोई उपमा नहीं परमात्मा के जो जितने लक्षण बताए जाते हैं वो परमात्मा के लक्षण हैं जगत की जो वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषताएं होती हैं विशेषण में और लक्षण में अंतर जगत की जो वस्तुएं बोली जाती है तो उनके लक्षण बताए एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लक्षण भिन्न भिन्न है लक्षण की भिन्नता के कारण सब वस्तुओं की भिन्न भिन्न जानी जाती है उनके रूप अलग अलग होते हैं फिर उनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन परमात्मा जो है विलक्षण विलक्षण के दौर जगत का जो लक्षण है उससे विपरीत लक्षण वाला परमात्मा और लक्षण रही परमात्मा परमात्मा में कोई इस उस प्रकार के जगत के जैसे लक्षण ऐसा कोई नहीं परमात परमात्मा ऐसी अद्भुत वस्तु परमात्मा निजानंद निरुपाधि अनुपा और सम्भ ब्रंश विष्णु भगवाना फिर बताते हैं उसी परमात्मा से उपजय अंश जा सतन उसी परमात्मा के एक अंश से ईश्वर की उत्पत्ति हुई और ईश्वर से के तीन कार्य हो गए जगत कृष्णा पारण और विध्वंस इसलिए ईश्वर भी क्या है उसी परमात्मा के एक अंश है ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है उसी परमात्मा के एक अंश है ये जैसे की तीन देवता बोले जाते तो एक ब्रह्मांड को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं अगर ब्रह्मांड दूसरा हो तो उसका रचयिता एक दूसरा ब्रह्मा होगा उसका पालन करने वाला एक दूसरा विष्णु होगा उसका विध्वंसक एक दूसरा महेश होगा अगर तीसरा एक ब्रह्मांड और है तो उसके ब्रह्मा विष्णु महेश और होंगे तो ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश का मूल क्या है वही परमात्मा है एक ही परमात्मा से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश तो जब एक ब्रह्मा विष्णु महेश उसी के दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे के हैं तब यही कहना पड़ेगा कि उसके एक अंश से उत्पन्न हुए ऐसा नहीं कि वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा का पूरा बन गया तो अब दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बन सकता दूसरी जगह की रचना नहीं कर सकता ऐसा नहीं वो गणित ब्रह्मा विष्णु महेश रूप धारण कर सकता इसलिए उसको अंश बोल दिया उसको कहते हैं उपजय जा नाना नाना उपजय संभ विरंश विष्णु भगवान नाना मानी अनेकता आ गई ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक है एक रहेंगे हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश और वो सब उसी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ऐसा महान है इस विशाल सृष्टि को देखो ब्रह्मांड को देखो इसके सीता ब्रह्मा विष्णु महेश को समझने की कोशिश करो और फिर देखो कि ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक हैं और फिर अनेक ब्रह्मांड है लेकिन उनका जो सबका स्वामी है वो परमात्मा तो परमात्मा को ठीक ठीक समझने के लिए उसकी तरफ ले जाते हैं इस प्रकार समझाते हैं तो ये तो परमात्मा की महिमा हो गई कि थोड़ा थोड़ा इन शब्दों के द्वारा उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते करते हुए लेकिन फिर भी ये क्या चाहते हैं कि वो ऐसा जो परमात्मा है वो हमको हमें उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त हों तो कहते हैं ऐसे प्रभु सेवक बस आ भगवान ऐसे हैं लेकिन अपने भक्तों के बस में है भक्तों के बस में क्या है कि भक्त जैसा चाहता है परमात्मा वैसा ही करते हैं भगत हेतु लीला तन उगा अपने भक्तों के लिए ही अवतार भी ले लेते हैं लीला तन के मने नाटकीय शरीर धारण कर लेते हैं लीला मान नाटक समझ लो जैसे राम लीला हो रही है तो क्या हो रहा नाटक हो रहा है वहां लोगों ने राम का रूप धारण कर लिया है सीता का रूप धारण कर लिया है बानरों का रूप धारण कर लिया है तो रूप धारण कर करके वो लीला कर रहे हैं सब नाटक कर रहे हैं तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करके लीला शरीर धारण कर लेता है और जैसा लोग देखना चाहते है वैसे ही भगवान उन्हीं के रूप में उनके सामने प्रकट भी हो जाते हैं जब ये वचन सत्य श्रुति भाषा कहते ये श्रुतियाओं में सब जगह ये बात अगर सत्य कही गई है कि भगवान इस प्रकार से लीला सही धारण कर लेते हैं भक्तों के बस में है तो हमारा पूजा ही अभिलाषा तो फिर भी कहते थे हमारी भी पूरी हो और पूरी हो निरतर भगवान का चिंतन करते करते अच्छा अब एक बात तो हुई कि आप परमात्मा का ही निरंतर चिंतन करते रहते थे और परमात्मा में प्रेम भी था लेकिन उसका उद्देश्य क्या था उद्देश्य ये बता दिया कि यह था कि हमारी अभिलाषा यही है कि वो परमात्मा हमें साक्षात अपरोक्ष हो उस परमात्मा को हम प्राप्त करें उस परमात्मा के में दर्शन हो ये उनकी इच्छा <coughs> तो उन्होंने इतनी अधिक तपस्या की इतना अधिक ध्यान चिंतन किया कि उनका संस्कार बदल गए और फिर वो भगवान भी उनके सामने प्रकट हुए यही विधि बीते बरसठ साहस बहारी आहार अब कहते देखो बहुत वर्षों तक इस प्रकार से करते रहे अब ये साधनाएं ऐसी नहीं है किसी व्यक्ति ने हफ्ते पंद्रह दिन की आश्रम में किसी में जाकर के चलो दस पंद्रह दिन ये भी करके देख लो इससे क्या होता है हा? दस पंद्रह दिन करके देखा तो उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा जैसे पहले थे तेज बाद में रहे अरे कहा तो बाग झूठ ही कहते हैं कुछ होता नहीं ट्राई कर लिया देख लिया चलता है तो उसको बताने के लिए, के लिए कहते हैं ये तरीका नहीं है उसको तो होल हार्टेडली समर्पण करके सारे जीवन का लक्ष्य बना करके चले तब जीवन यही करना आज से अंत तक तो इसलिए वर्षों वर्षों उसमें इसी प्रकार से उतारा यही विधि बीते बर्ष साहस छ हजार वर्ष बीत गए इस प्रकार से बाहरी आहार बाहरी आहार पहले बता दिए तो कन्दमूल फल त्याग दिए पानी पीते रहते बस इस प्रकार छह वर्ष तक बिना पानी के ही उसके बिना अन्न इत्यादि के खाए केवल जल पी करके ही रहते रहे और संबत सप्तर और सात हजार वर्ष तक क्या किया पुण्य रहे समीर आधार समीर माने पानी भी छूट गया केवल वायु के आधार पर अब वायु केवल बोले इस प्रकार से पहले बता दिया कि पहले पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्न को छोड़ दिया और फिर उसके बाद पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल है उसको जल को धारण किए रहे उसके जीवन चलाते रहे और फिर जल को भी छोड़ दिया फिर वायु के आधार पर आ गए तो यह क्या है कि व्यक्ति को धीरे धीरे करके स्थल से सूक्ष्म की तरफ चलना चाहिए और चलना चाहिए एक बार नहीं कि स्थूल से सूक्ष्म तरफ समझ लिया कि स्थूल जगत है परमात्मा सूक्ष्म इसलिए केवल मन से विचार कर लिया कि परमात्मा सूक्ष्म खत्म बात हो गई ऐसे नहीं वो उसी प्रकार की धारणा हो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और व्यक्ति का जीवन 24 घंटे का इसी प्रकार का हो संस्कार इसी प्रकार का बन जाए ये शरीर में नहीं मंदिर शरीर में नहीं हुई भावना आ भी गई किसी व्यक्ति की तो उसके बाद ये भी उसे निश्चय करना चाहिए मैं प्राण नहीं हूं प्राण भावना मिला हो उसके बाद में यह भी निश्चय करें कि मैं मन नहीं हूं इंद्रियां नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूँ इनकी भी भावना छोड़ें, इनसे भी ऊपर उठे ये क्रमशः सूक्ष्म है स्थूल शरीर से सूक्ष्म प्राण में कोष प्राण में कोष से मनो में कोष अधिक सूक्ष्म है उससे भी फिर विज्ञान कोष सूक्ष्म है विज्ञान कोष से आनंद कोष सूक्ष्म है तो इस प्रकार से सूक्ष्म जो स्तर हैं एक के बाद एक सूक्ष्म पर पहुंचता जाए और उसी में स्थित होता जाए अब उसके बाद और सूक्ष्मता के तरफ पहुंच जाए वहां स्तर हो जाए निरंतर परमात्मा के चिंतन के परमात्मा सूक्ष्मापी सूक्ष्म उस परमात्मा के जब चिंतन करेगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वो स्थूलता उसकी धीरे धीरे छूटती जाएगी यही मानो एक प्रकार से अपने घर जाने का वापस रास्ता है हम वहां से परमात्मा के वहां से घर से वहां से चले लौट करके यहां आये कारण शरीर में आ गए सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में आ गए प्राण में आ गए कर्मेंद्रियों में आ गए शरीर में आ गए बाई जगत में भटकने लगे यहां अब क्या करना है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उल्टे चलो जगत को डिस्कार्ड करो शरीर में आओ शरीर को भी डिस्कार्ड करो पुराण मन बुद्धि में आओ इंद्रियों में आओ मन में आओ बुद्धि में आओ इस प्रकार से इनसे आते जाओ आने के माने जहां तक आ जाओ वहां पर चिका करके रुको ऐसे नहीं कि रपट करके फिर आ गई रपटना नहीं उस तो जहां पहुंच गए वहां पर चिपका कर बैठो ऐसे किए तभी जो है इतना समय बताया कि देखो छ हजार वर्ष लग गए सात सात हजार वर्ष लग गए ये छह हजार सात हजार वर्ष क्यों गिनाये गए ये इसलिए कहे गए जिससे कि व्यक्ति अपने मन में समझ ले बहुत दिन तक ये करना है ये शास्त्रों में अपने यहां जहां बड़ी बड़ी संख्याएं हैं वो संख्याएं बहुत दिन बताने वाली है बहुत काल बताने वाली है डराने वाली नहीं अब कोई कहे कि हमारा छह वर्ष का जीवन कहां तो छह वर्ष तक शरीर चलता रहेगा छह वर्ष तक हम तपस्या करते रहेंगे मनु ने दी तो कर कल हमसे तो होगा नहीं इसलिए हमारे लिए है ही नहीं हम तो अल्पजीवी हैं जीवन हमारा चलेगा 150 वर्ष चलेगा इसलिए हमारे लिए साधना है ही नहीं ये अर्थ लगाना का तरीका नहीं बस ये है कि हमें साधना जो है अपने सारे जीवन इस प्रकार साधना करना बहुत काल तक जब तक जीवन है तब तक, तक ही करना स्थूल सुख की तरफ आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना परमात्मा की तरफ बढ़ते जाएगा बरस ठाडे बरसह दश त्यागव थाको विधि हरिहर तपदे किा मनु मांगहु आहुबारा मांहु बरबह भातिभाए परमधीर नहीं नही ही चलाए अस्ति मात्र हुई रहे शरीरा तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा प्रभु सर्वदास गन्यतापस नी मंग मांग बरु भय न पानी परम गभीर कृपा मृतसानी तो तो मृतक जियान गिरा सुहाई श्रवण रंग जबे आई भ्रष्टपुष्टन भय सुहाये मानव जबन ते आए श्रवण सम वचन सुनी पलक प्रफुल्लित गात भोले मनुकर दंडवत प्रेम न हृदय समातिया रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय लो सब संतन की जय आप कहते हैं बरस साहस दस त्याग उहस दस वर्ष मन दस हजार वर्ष तक जो वो जो वायु थी उसका भी त्याग कर दिया अब बताओ वायु का भी क्या कर दिया तो अब किस स्तर पर पहुंच गए हाँ? आप कहते हैं कि उसका भी क्या कर दिया ठाड़े रहे एक पद दो अब दोनों जो है एक पर से खड़े रहे अब ये तो भाई पवानी भाषा है जिसको समझना चाहे समझे हम तो गीता के हिसाब से ये सोचते हैं जैसे की छठवें अध्याय में भगवान ने बता दिया कि जैसे निर्वाध स्थान में रखा हुआ दीपक और दीपक की लव जिस प्रकार से हिलती नहीं नैंगते सुपमा स्मृदा की वो जिस प्रकार से वो हिलती नहीं है दीपक की लो और वो अचल होकर के हो जाती है तो मानो अब पौराणिक भाषा में कहेंगे तो यही कहेंगे कि तो उनका चित्र परमात्मा में लग गया और उसमें जरा व्रंश मात्र भी अब वो हिलना डुलना उनका नहीं होता उसी का वर्णन इस प्रकार कर दिया, एक पैर पर खड़े रहे अब हिलते डुलते नहीं एक पैर पर खड़े तुम्हें चल भी सकते जा भी नहीं सकते कहीं बैठ भी नहीं सकते मान सब एक जगह एक जैसी स्थिति उनकी दीप उत्मागी हो गई और परमात्मा का चिंतन करने में स्थित हो गई ये लक्ष्य इस प्रकार से होते होते माने परमा अब देखो भगवान की भी कृपा होती है लेकिन पहले इस स्थिति को व्यक्ति तपस्या करते करते जब व्यक्ति में अपने आप परिवर्तन नहीं होगा और व्यक्ति चाहे हम विषयी बने रहें समझे रहे कि हम संसारी बने रहें हम लड़ाई झगड़ाई करते रहे निंदाई स्तुत करते रहे और परमात्मा जाए हमारे सामने प्रकट हो जाए दुराशा मात्र व्यक्त की बात है जब तक तो ये व्यक्ति इस प्रकार योग नहीं बनता परमर्तन नहीं आता तब तक कहा आ परमात्मा इतनी चिंजिता की आवश्यकता व्यक्ति में जब तो छाड़े रहे एक पद दो और विधि हरिहर तप दे के पारा तब तो वे कहते हैं कि जब इन्होंने देखा कि बड़ा तपस्या इन्होंने किया तब तो विधि हरिहर मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश ये ये दौड़ पड़े कि भाई ये तपस्या कर रहे हैं तो ये क्यों तपस्या कर रहे हैं इसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए मैंने स्वामी पे आए बहु बारा आए मैंने एक बार जैसे आए और उनसे कहा मन से कि भाई की भाई तुमने तपस्या की एक पर से खड़े हो नंतर इस प्रकार से कर रहे हो तुम क्या चाहते हो हाँ। मांगो बहु भात लुभाए उनसे कहा कि तुम जो चाहते हो हमसे मांगो हम तुमको देंगे बहुत काल तक तुम्हारा जीवन चाहो तो वो भी दे सकते हैं राज बहु चाहो तो वो भी दे सकते हैं स्वर्ग में बास करना चाहो तो भी तुमको कर सकते हैं इंद्र का पद चाहो तो वो दे सकते हैं क्योंकि सारी जितनी भी सृष्टि है ब्रह्मांड की ये सब हमारे नियंत्रण में हम इन्हें बनाई है हम इसके रक्षक है हम इसका संघार करने वाले हैं इसलिए इसमें जहाँ कहीं जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब मांगो लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ भी दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं इससे ये सूचित होता है कि उन्होंने जो कुछ लुभाए कि मैंने ये संसार की बातें को गिनाते रहे तमाम बातें तो इस पृथ्वी के ऊपर तुम तो इतना प्राप्त कर लो स्वर्ग में तुम तो इतना प्राप्त कर लो ब्रह्मलोक में इतना प्राप्त कर लो इतने काल तक यहां बने रहो इतने काल तक इस प्राप्त यही सब उनको गिनाते रहे लेकिन उन्होंने कहा कि ना ये सब कुछ नहीं चाहिए मैंने इससे ये भी मालूम होता है कि जब व्यक्ति इस प्रकार की साधनाएं करता है और जैसे साधना में आके विकास होता है तो उसको कुछ आंतरिक शक्तियां भी आती हैं जैसे दूसरे स्थानों पर ये बता दिए गए कि सिद्धियां प्राप्त होते हैं सिद्धियां प्राप्त में जो कह दिया वही हो गया <coughs> जिस प्रकार संकल्प किया वही उसी प्रकार उसने कर डाला वैसा भी हो गया <coughs> इस प्रकार के अनेक प्रकार की सिद्धियां व्यक्ति को तो ऐसे हो जाती है अब जैसे तुलसीदास काव्य रचना की सिद्धि हो गई इतने सुंदर रचना कर डाली तो ये तो भगवान का चिंतन करते करते एक प्रकार की सिद्धि है सरस्वती सिद्धि हो गयी काव्य रचना होने लगे तो ये भी साधना का एक अंग है लेकिन अगर इस काव्य रचना को कोई व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में प्रयोग करने लगे ऐसी रचना काव्य रचना करने लगे कि लोगों की प्रशंसा होने लगे संसारी लोगों की इंद्री भोगों की श्रृंगारी काव्य रचना करने लगे तो उसका समाज में तो बहुत आदर हो जाएगा डॉक्टर बड़ी अच्छी कविता है बड़ी संस्कृत है बड़ी संस्कृत सुनाता है, है उसे जरूर काव्य सम्मेलन बुलाओ उसको जरूर पुरस्कार दो ऐसे लोग जरूर बोलेंगे खूब पुरस्कार मिले खुद सम्मान मिलेगा लेकिन आगे की रास्ता बंद माने आगे वो परमात्मा को प्राप्त कर ले ऐसा कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता अगर वो अपने जो उसे चमत्कार प्राप्त हुआ है जो क्षमता प्राप्त हुई है उसे परमात्मा ही की प्राप्ति में लगावे संसारी उसकी आसक्तियां उनकी तरफ ध्यान दे तो फिर उसी के द्वारा फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो भी इनको प्रलोभन उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिए सिद्धियों इत्यादि के लौकिक उपलब्धियों के उनका सबको उन्होंने कर दिया परम धीर नहीं चलाए वो अपने लक्ष्य इतने दृढ़ता के साथ में लगे हुए थे कि उनके विचलित करने पर यह विचलित नहीं हुए इन्होंने ये नहीं कहा अच्छा अच्छा आप चलो ये हमको दे दो हमने बहुत तपस्या की हम बहुत हैरान हो लिए अब आप जो कुछ देते हो चलो उसमें हम संतुष्ट हैं ऐसे नहीं बोले हम इतनी तपस्या की तो और तपस्या कर लेंगे लेकिन हमें परमात्मा ही चाहिए हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए अस्थि मात्र हुई रहे शरीर उनके शरीर जो हड्डियां हड्डियां रहें बाकी शरीर को तो उनका जो सारी मांसरक्त इत्यादि सब सूख तपस्या तो तो करते करते माने ये फिर भाव वही उसी प्रकार का अब वो सब वो सब ये शरीर प्राण मन बुद्धि जितने भी भौतिक पक्ष जितना था वो नगण्य हो गया अब वो प्रधान आत्मा परमात्मा बस वही उनके व्यक्तित्व में प्रधान हो गया तथा मना के मना ही नहीं पीरा लेकिन जरा भी उनको इस बात का दुख नहीं था आज के दिन में अगर कोई व्यक्ति को शरीर में देखे कि वेट हमारा पांच किलो घट गया तो हाय हाई करेंगे अरे क्या बात पांच किलो बढ़ गया पांच किलो घट गया अब तो कुछ नहीं है तो बड़ी परेशानी बात इसी में रोने लगे यहाँ कहते इतना वेट घट गया कि हड्डी मात्र रह गई तो भी मना नहीं मना मन रंच मात्र भी मन में रंच मात्र भी दुख क्लेश नहीं की हमें वेट घट गया हमारा क्या हो गया मन इनका त्याग हो गया और प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी तब भगवान ने देखा प्रभु के मैंने यहाँ आ गया वही परमात्मा जिनका की दर्शन चाहते थे उन्होंने दास जानी तब उन्होंने देखा कि तो मेरा ही भक्त है ये तो मेरा ही भक्त है मैंने ये ये नहीं कि स्वर्ग का भक्त नहीं कि स्वर्ग चाहता हो ये, ये ब्रह्मलोक चाहता हो अथवा ये तमाम संपत्ति चाहता हो ऐसा करके उनका भक्त नहीं है ये केवल मेरा ही भक्त है ये भगवान देख तो भगवान ने देख लिया तो गति अनन्न्य तापस या रानी उन्होंने देखा ये राजा रानी दोनों जो है बड़े तपस्वी हैं और इनकी अनन्य गति है सो अनन्य जाके ऐसे मत न डरे हनुमत मा परिभाषा दे दी कहते अनन्न्य कैसे है ये कि बस एकमात्र परमात्मा हमें चाहिए और कहीं कुछ नहीं चाहिए ये अनन्य गति इनकी जब भगवान ने देखी तो मांग मांग पर भय नी तो आकाशवाणी हुई कि हे मनु तुम जो चाहते हो हमसे मांग लो हम तुमसे प्रसन्न है जिसकी की तुम आराधना कर रहे थे वो मैं ही बोल रहा हूँ परम गंभीर कृपा अमृत सानी भगवान की बाणी बड़ी गंभीर हुई और कृपा के अमृत से भरपूर इस प्रकार की बाणी आकाशवाणी सुनाई दी तो वो बाणी भी कैसी कि मृतक जीवन सजीवन मृतक जीवन गिरा सोहाई जैसे मरे को भी जीवित कर देने वाली वो बाणी थी जब उनके कानों में पड़ी वो शब्द सुने तो उनके फिर जीवन आ गया श्रवण रंग हुई जब उरे आई और जब वो कानों से होकर के रास्ते सो करके जब हृदय में उनकी भगवान की बाणी पहुंची आकाशवाणी जब उन्होंने सुनी तो उस बाणी का क्या प्रभाव हुआ पुष्ट पुष्टतन भये सुहाय उनके शरीर फिर स्पष्ट होगा शास्त्र अब देखो कहां तो एक तो जीवन का आधार संसार के विषय भोग सामग्री अन्न जलपान इत्यादि है जिनसे शरीर चलता है और दूसरा शरीर चलता है कैसे परमात्मा की चलाई चलता है परमात्मा कैसे चलाता है बस भगवान की वाणी भी कान में पड़ी तो शरीर हस्तपस्त हो गया जो लोग ये समझते हैं कि एक परमात्मा का भजन करते रहते ध्यान करते हुए जिंदगी कैसे चलेगी उनके लिए ये है। उनके उसके ऊपर बार बार विचार करना चाहिए और फिर उनको हो सकता है कि तब भी इनमें इन वाक्यों में, इन में भी उनको मिथ्यापन लगे ये दुर्भाग्य की बात है अरे तीस तो ग्रहत बातें लिखनी ऐसे कैसे हो सकता है शरीर तो ऐसे ही चलेगा परमात्मा की चलाए थोड़ा शरीर चलेगा ष्ट पुष्ट धन भय सुहाये मानो अभय भवन ते ऐसा शरीर हो गया मानो घर से अभी आए हों जैसे महाप्रभु आए थे उसके बाद रहते रहते फिर तपस्या करते शरीर छिड़ हुआ था तो इस प्रकार से हो गया उनका शरीर फिर स्वस्थ शरीर हो गया आकाशवाणी सुनते ही ऐसे इतने ही तो इससे ये सूचित होता है शंकराचार्य जी ने जैसे ये बाते बहुत बातें वेदांत में बहुत स्पष्ट हो गई शंकराचार्य ने जहां इनको ध्यान देखो वेदांत की दृष्टि इनको सबको पढ़ो तो सब साथ हो जाते हैं आत्मबोध में भी शंकराचार्य कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है कैसे होते हैं सूर्योदय कैसे होता है सूर्य पूर्व की दिशा में उदित होता है लाल लाल उसके पहले ही सारे भवन भर में प्रकाश पहले आ जाता है अंधकार पहले हट जाता है जब प्रकाश सब जगह आ जाता है तब सूर्योदय होता है आप कहोगे की सूर्य पहले उदय होगा तभी तो अंधकार मिटेगा लेकिन होते हुए देखो तो आपको पता लगेगा अंधकार पहले मिटेगा सूर्योदय होगा बाद में इसी तरह से परमात्मा जब प्राप्त होता है अपने हृदय में तो सारे क्लेश सारी समस्याएं सारा ज्ञान पहले मिट जाता है जब वो मिट जाएगा तब परमात्मा सामने आएगा उसका लक्षण ये बताते हैं कि देखो केवल भगवान की बाणी सुनाई पड़ी उतने मात्र से इनके सारी दुर्बलता समाप्त हो गई इनकी सबकी बेचनी खत्म हो गई शांति हो गई उनको प्राप्त हो गई शरीर स्वस्थ हो गया प्रसन्न हो गए बस मानव अभि भवन से आए जैसे अभी भवन से आए हो, उसी प्रकार के हो गए और श्रवण सुधासम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित का अमृत समान भगवान की बाणी सुनकर के उनका शरीर पुलकित हो गया अब एक बात की यह भी सूचना है वाणी की दृष्टि भी विचार करो तो शास्त्र तो, तो कई प्रकार से लग सकता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक भौतिकवादी होगा जितना विश्व में